जलि बाष्पि परोचनमति मत राक्षक नाते च मधुर मधुरं, मधुरं स्वरूपं परमा पिते च मधुर मधुरा स्मृति प्रभो प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिदिया प्रवत्स पर कोमल कूजय वोणी श्यामय कुमार कह। वेदेद्यं पर्रह्म भाषत हृदय मम कूज मधुर मधुराक्षर आर कविता शाखा वंदे वाकिल श्री राम मंज राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत अंचो। हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हर गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुनाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राध रमण हरे गोविंदा जय जय शिवृंदावन विहारी लाल की जय नमो महादु्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण ेह तथोपल्य नो न चु संत्त्थम सुविू मूल मसंगशस्त्रे दृढ़ तत पदम तत्परीव यस्म ग निवर्तं भूय तमे चाद्यं पुषम प्रपद्ये प्रवृत्ति प्रवृत्सिता पुराणी समस्थ सदरणीयृंद एवं भक्तिमती माताओ श्रीमद भगवद गीता के पंद्रहवीं अध्याय के प्रथम श्लोक में अश्वत्थम प्राहुर कहा गया अश्वत्थम भी संसार वृक्ष को माना भगवान ने और मानो मीमांसकादि के मत का निरूपण करते हुए अव्ययम भी कहा अश्वत्थ पीपल को कहते हैं यौगिक वित्पत्ति के अनुसार कल तक भी रहेगा या नहीं जिसके संबंध में कह पाना कठिन है उसका नाम अश्वत्थ है इसका मतलब नश्वर का नाम अश्वत्थ होता है इसके विपरीत शब्द है अव्यय जिसका व्यय नाश ना हो विराज <coughs> इन दोनों शब्दों को लेकर महाभारत के प्रशस्त और प्रामाणिक टीकाकार श्री नीलकंठ जी ने विचार किया मानो अश्वत्थम पद से यह ध्वनित होता है कि क्षणिक विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं उनके मत में क्षणिक विज्ञान की संतति परंपरा या प्रवाह या जगत है तो क्या क्षणिक विज्ञानवाद की दृष्टि से संसार वृक्ष का प्रतिपादन यहां करते हुए अश्वत्थम पद का प्रयोग किया गया या एक भाव श्री नीलकंठ महोदय ने प्रस्तुत किया आगे का पद है अव्ययम उर्मूल मधर शाख मश्वत्थम प्राहुर वैसे आत्मा को भी अव्यय कहा गया है लेकिन आत्मा के संबंध में जब अव्यय शब्द का प्रयोग होता है विवक्षा व साथ उसका अर्थ अन्य प्रकार से होता है भगवत गीता के तेरहवीं अध्याय में अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एवं कहा गया अनादि का नाम भी अव्यय होता है इधर बैठ जाइए संतो वो नवल नवल जी वाले हैं श्री नवल जी वाले संत हैं अच्छा कहीं केवल अच्छा अच्छा समझ अव्ययम कहा गया आत्मा के लिए जब अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ तब भगवान ने अव्यय पद की निरुक्ति की स्वयं अनादित्व निर्गुणत्वात्मात्मा अयम अव्ययः अयम परमात्मा अव्यय कथम अनादिवात्त निर्गुणवात् जो अनादि होता है और भाव पदार्थ होता है नैयाकों की सरणी में कहें तो अनादि होता हुआ भाव पदार्थ होता है वह भी अव्यय माना जाता है अगर इतना ही लक्षण देते तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रधान या अव्यक्त में भी लक्षण चला जाता सांख्यों की त्रिगुणात्मिका प्रकृति को जो वसाद प्रधान और अव्यक्त कहते हैं वह भी अनादि लेकिन त्रिगुण की साम्य अवस्था है निर्गुण नहीं है गुणों के द्वारा भी वस्तु का अपचय होता है क्षय होता है आत्मा अनादि होता हुआ अव्यय तत्व है अतः अबाध्य है अनादित्व निर्गुणत्वात् आत्मदेव अनादि होता हुआ निर्गुण होने के कारण अबाध्य है सर्वथा अव्यय है लेकिन संसार वृक्ष को जब अव्यय कहा गया तब अधान की दृष्टि से कहा गया एक अर्थ तो यह हो सकता है परंतु साक्षात संसार अव्यय कैसे होगा इस पर नीलकंठ जी ने भाव व्यक्त किया बीज अंकुर बीजाकुर परंपरा की दृष्टि से बीज के मूल में अंकुर अंकुर अंकुर के मूल में बीज अनादिकाल से यह क्रम चला आ रहा है और जब तक उसे दग्ध न कर दिया जाए तब तक यह क्रम चलता रहेगा बीज को अनुकूल पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्क और काल का संसर्ग सुलभ होता है तो वह अंकुरित होता है अंकुर के गर्भ से फिर बीज की निष्पत्ति होती है अंकुर प्रवाह नित्य होता है अव्यय होता है इस प्रकार का अव्ययत्व संसार को प्राप्त है क्या और अस्वत्थम की दृष्टि से क्षणिक विज्ञानवादियों की मान्यता के अनुसार अस्वत्थता जीव शरीर को प्राप्त है संसार को प्राप्त है क्या तो यह प्रश्न उठाया <coughs> उसका निराकरण करने के लिए न रूप मस्य तथोपलभ्यते नो न चादर न तो संप्रतिष्ठा अस्वत्थम सुविढ मूल असंग श्रेण दृढ़ या न तो क्षणिक विज्ञान की संतति के रूप में न बीजांकुर प्रवाह के रूप में जगत का वर्णन है बल्कि अनिर्वचनीय ख्याति के दृष्टि से संसार वृक्ष का प्रतिपादन शास्त्रों का अंतरंग रहस्य है भगवान के कथन का यह अभिप्राय अतः न रूप मत्स्य है तथोपलभ्य प्रश्न उठता है किसी का स्वरूप कुछ प्रतिपादित करने के बाद स्वयं ही उसके स्वरूप का निराकरण करना तो अपने वचन में ही विरोध प्राप्त होता है तो ऐसी बात या नहीं है अध्यारोप की शैली में प्रथम दो श्लोक है अपवाद की शैली में तीसरा श्लोक अथवा यूँ कह सकते हैं जैसा कि पिछले दिनों प्रतिपादन किया गया जगत को दो प्रकार का उपादान प्राप्त है एक विवर्तोपादान अधिष्ठानात्मक ब्रह्म दूसरा परिणामोपादान अज्ञान प्रकृति माया या विद्या ऊर्ध्वूल में ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग करके भगवान ने अधिष्ठानात्मक उपादान संसार वृक्ष का ब्रह्म ही है ऐसा सिद्ध किया अब न रूप मत्स्य तथोपलब्ध इस वचन के द्वारा भगवान ने परिणामोपादान अज्ञान की दृष्टि से संसार वृक्ष का प्रतिपादन किया है अतः विवक्षा वसात दोनों विरुद्ध वचनों की संगति सजती है इसमें वक्ता का कोई दोष नहीं माना जाता है भगवत पाप शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग स्वती के सातवें अध्याय के भाष्य में विवक्षा व शब्द का प्रयोग किया है मनोरम तथ्य है परस्पर विरुद्ध शरीखे वचन भी विवक्षा व सुसंगत होते हैं इसका विप्राय यह किसी तत्व विशेष तात्पर्य विशेष की निष्पत्ति के लिए विवक्षा व परस्पर विरुद्ध दृष्टि से भी तत्व का प्रतिपादन होता है चुलबुली भाषा में कहें किसी को आधा गिलास दूध पीने के लिए दिया अब किसी ने पूछा आपको दूध दिया गया हाँ कितना दिया गया आधा भरा हुआ आधा गिलास भर के दिया बोलने की एक शैली है अरे क्या दिया आधा खाली दिया <laughs> किसी की इज्जत पर ही प्रहार करना हो तो यूं कहा जा सकता क्या दिया आधा खाली दिया आधा गिलास तो दूध दिया आधा खाली था बोलने का ढंग है आधा भर के दिया आधा खाली दिया अर्थ तो एक ही है विवक्षावसात भर के दिया खाली दिया में भेद है तो विवक्षावसात तथ्य के प्रतिपादन के लिए परस्पर विरुद्ध शैली को भी बास अपनाते हैं या जो श्लोकों का अर्थ उसकी व्याख्या का क्रम चल रहा है उसमें ग्रंथ के निरूपण की शैली उसके प्रकार आदि अवांतर विषयों को लेकर भी चल रहा है क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको प्रशिक्षण दिया श्लोक का अर्थ तो होना ही चाहिए उससे पलायन नहीं करना चाहिए अंतर्निहित भाव का भी चित्रण करना ही चाहिए साथ ही साथ स्वयं के आह्लाद के लिए समय हो तो सप्ताह में समय कहां होता जी, जानकारी होने पर भी समय कम है तो फिर तो सप्ताह के कम से ही भागवत आदि ग्रंथ कहा जाएगा लेकिन समय पर्याप्त तो श्रोता स्थिर है तब उस शैली से भी प्रवचल करना चाहिए जिससे श्रोता स्वयं प्रबुद्ध हो सके रामचरित मानस की महिमा तो खूब गा दी जाए लेकिन रामचरित मानस जैसा दूसरा ग्रंथ रचने की क्षमता भी तो आनी चाहिए क्या वो कब संभव है जिस आर्ट शैली में दार्शनिक शैली में जिस विधा से रामायण की संरचना की गई वो दृष्टि दी जाए भगवान कृष्ण द्वोपायन वेद व्यास जी ने जिस दृष्टि से पुराणों की संरचना की महाभारत की की, ब्रह्मसूत्रों की की, वो दृष्टि प्राय आजकल नहीं दी जाती तो पंक्तिकार्थ कर लेने पर फिर प्रशस्त परंपरा नहीं चल पाती यह कमजोरी है दूसरी बात है कि वैदिक वांगमय का विस्तार नहीं हो गया अब रुक गया वैदिक वांगमय का विस्तार करने वाले विद्वान नहीं रह गए विस्तार का मतलब वो टीका टिप्पणी आदि के आधार पर कुछ ग्रंथ लिख देंगे लेकिन ग्रंथ लिखने के पीछे जितनी सुदृढ़ दृष्टियां चाहिए वो न होने पर उस स्तर का ग्रंथ लिखने वाले नहीं मिलेंगे इसका मतलब वैदिक व्यामय का विस्तार नहीं हो पाएगा केवल व्याख्यान से विस्तार नहीं होता मूलभूत दृष्टिकोण को आत्मसात करने पर फिर स्वस्थ गुरु परंपरा चलती है तो इतने विस्तार सर्च करने की आवश्यकता नहीं है और वैदुष्य के प्रदर्शन का तो भाव स्वप्न में भी नहीं है क्योंकि विद्वान कोई हो तो वैदुष्य का प्रदर्शन करे मैं तो पंद्रह घंटा विमित्त पढ़ू तो मुझे लगता कुछ जानता ही नहीं पढ़ा नहीं तो मुझे क्या वैदुष्य का प्रदर्शन करना सच्ची बात है समय मिलता है तो बारह बारह घंटे आज कल भी पढ़ते है चाहे कंप्यूटर के तो माध्यम से पढ़ते हो लिखना भी पढ़ना नहीं तो पांच घंटे सात घंटे तो हमारा दैनिक पठन पाठन का कार्य है ही ट्रेन आदि में ना हो तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ जाना लगता कुछ भी तो नहीं पढ़ा कुछ भी तो नहीं जाना तो यह जो विधा है उसके पीछे तात्पर्य यही है कि गुरु परंपरा लुप्त न हो अतः जिस दृष्टिकोण से जिस शैली में आर्ट्स शैली में वैदिक विधा से इन ग्रंथों की रचना की गई है उस विधा को भी आत्मसात करने वाले कुछ जिज्ञासु हो नहीं है क्योंकि ये जब मैं यहाँ श्री वृंदावन में था तो दर्शन विभाग के जो वन महाराज डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक आदि थे वो आते थे दो तीन दिन पाठ में बैठे उसके बाद उनका मन नहीं लगा क्यों नहीं लगा वो लेक्चर वाले होते खड़े होकर के कुछ भाव व्यक्त कर दिया वो एक एक पंक्ति के पक्षधर नहीं होते है मान परंपरा से पाठ के पक्षधर नहीं होते उसमें उनका मन ही नहीं लगता है उनका है तो आप पढ़ लिख लो कुछ प्रवचन भक्त लेक्चर दे दो तो वो स्थिर विज्ञान के पक्षधर नहीं होते उथले विज्ञान के पक्षधर होते लेकिन अपने यहाँ की परंपरा अलग है अतः इस प्रकार अर्थ करने के पीछे मेरा मनोभाव ये परंपरा टूटे नहीं वस्तु स्थिति का इतना उथला वर्णन ना हो कि आगे परंपरा लुप्त हो जाए फिर मैं दोहराता हूँ भगवान राम तो चरित राम ही हैं, उनका चरित्र रामचरितमानस मानस के माध्यम से भी अंकित है राधेश्यामी रामायण के माध्यम से भी अंकित राधेश्यामी जी ने जो रामायण लिखा वो तो उपन्यास बन गया पंद्रह बीस वर्षों तक धूम मचाने के बाद अब उसको कोई जानता भी नहीं पढ़ता भी नहीं क्यों वैदिक दृष्टिकोण और आर्ष शैली लेखक कवि के मस्तिष्क में नहीं थे वैदिक दृष्टिकोण नहीं था आर्स शैली नहीं थी केवल भाषा की सरलता राग रागनी की प्रगल्भता पर ध्यान दिया तो उपन्यास राम जी का चरित्र उपन्यास बन के रह गया तुलसीदास जी का रा, रामचरित मानस एक सौ बार पढ़ने पर भी फिर यह नहीं होगा कि हमने पढ़ लिया उसको फिर पढ़ो फिर पढ़ो क्या मतलब उसका स्रोत जैसे किसी नदी का स्रोत ऐसा हो कि चातुर्माश में भी न सुखे उसके पीछे जो वैदिक दृष्टिकोण और आर्स शैली है उसकी महत्ता है कि हिंदी में अवधि में होने पर प्राकृत लौकिक भाषा में होने पर भी मानस को पढ़कर कोई अघारेगा नहीं क्या मैंने रामदेत मानस को पढ़ लिया हंसी की बात है फिर मैं गहराई की ओर चल रहा हूं सज्जन है भुवनेश्वर में गुप्त जी ज्ञान गुप्त तो उनसे हमने कहा कि अब एक कमरा बन एक भवन जैसा बनवा रहे है बनवाने का विचार है या नहीं उनसे पैसा लेने की इच्छा थी उन लोगों को मालूम हम तो मठ का चित्र उनके सामने कहते जो पैसा नहीं दे सकते ताकि उनको ना हो कि हमसे पैसा मांग रहे और जो देश सकते हैं उनके सामने तो हम को स्थिति मत की आर्थिक बोलते ही नहीं वो अपनी जगह हम अपनी जगह हमें क्या बोल रहा जगन्नाथ जी को पता है या नहीं जब जगन्नाथ जी को पता है तो हमें मनुष्य को पता लगाने का जरूरत वो अपने को रखते हैं तो हमने कहा कि पुस्तकें मेरी व्यक्तिगत पढ़ने की पुस्तकें हैं चार हजार मुझे और चाहिए तीन दो तीन लगभग हैं लेकिन कमरे भर गए पुस्तक पर पुस्तक समय पर पुस्तक हम निकाल नहीं पाते इसलिए पुस्तकालय बनाना व्यक्तिगत रूप से मटका जो है वो तो है ही उन्होंने कहा ऐसा है ना जो पुस्तक आप पढ़ चुके नीचे के पुस्तकालय में भेज दीजिए <laughs> तो हमको खूब हंसी आई हमने कहा कठिनाई तो ये है कि मैं उस पुस्तक को पढ़ता ही नहीं जिससे मुझे मालूम पड़े की पुस्तक भी पढ़ चुका हूं वो <laughs> क्या कह रहे हैं। जो पुस्तक आप के कर दीजिए ना पुस्तकालय में तो आपका खाली हो जाएगा हमने कहा कि कठिनाई ये है कि मैं वो पुस्तक पढ़ता ही नहीं जिस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़े किसको पढ़ चुका कोई कह सकता है कि गीता में पढ़ चुका <laughs> एक लाख बार गीता का <laughs> सही अनुशीलन करने पर भी यह नहीं लगेगा कि गीता में पढ़ चुका पूज स्वामी जी महाराज हाँ थे एक सब्जन आये तो महाराज को पुस्तक बताओ जो प्रभु उन्होंने कहा पंचदशी तुम वेदांत के जिग्ञास हो तीन दिन के बाद आया महाराज मैंने पंचदशी पढ़ ली अब कोई दूसरी पुस्तक बताओ उन्होंने कहा तीन दिन में पंचदशी पढ़ पंद्रह सौ इकहत्तर श्लोक हैं पंचदशी में पंद्रह प्रकरण है अब कोई कहे कि मैंने पंचदशी पढ़ी और दूसरा ग्रंथ बताइए तो हम लोगों का आश्चर्य होगा पंद्रह सो इकहत्तर श्लोक हैं पूरी पंचदशी कई बार मैंने भक्तों को पढ़ाया जिस ग्रंथ से पढ़ाया वो केवल स्वभाव के लिए आप छू नहीं सकता सब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो स्वयं कितनी बार पढ़ा होगा आप कल्पना कर सकते खोलने पर एक पुष्ट भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम ठीक से पढ़ सकें इतने टुकड़े टुकड़े हो गए जिस ग्रंथ को पढ़ा जिस ग्रंथ से हमने दूसरों को पढ़ाया उस ग्रंथ की यह दुर्दशा है मतलब कितनी बार हमने स्वयं पढ़ा होगा लेकिन मुझे लगता पंचदशी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं इसका अर्थ क्या इसलिए इतनी बात हमने कही कि ये सब जो श्लोक है ये पच्चीसों प्रकार के भाव देते हैं तात्पर्य एक होने पर भी अतः परंपरा का विलोप ना हो इस दृष्टि से ही इस प्रकार का प्रवचन अपेक्षित यह जो चला अश्वत्थम तो को बौद्धों के क्षणिक विज्ञान संति को लेकर भी जगत को कहा जा सकता है और बीजाकुर न्याय प्रवाह रूप से नित्य है परा प्रवाह रूप से नित्य उनमें कार्य कारण भाव चलता रहता है इस प्रकार प्रवाह नित्य जगत को सिद्ध करने की भावना से अव्यय भगवान ने कहा होगा ऐसा भी नहीं तब फिर कैसा तो नरूप मत्स्य तथोपलब्ध थे दानतो न चादुर मत सम्रतिष्ठा जैसा कहा गया तब दृष्टि से निहारने पर जगत का स्वरूप या रूप ऐसा परिलक्षित नहीं होता नाम मचादर इसका अंत कहां होगा या नहीं कहा जा सकता इसकी प्रवृत्ति कब हुई प्रथम सृष्टि कब बनी ऐसा कहना भी संभव नहीं है नाम तो न चाह न नचा तो संप्रतिष्ठा दो प्रकार से होता है नीलकंठ जी ने सं्रतिष्ठा का किया वृक्षादि की प्रतिष्ठा जैसे भूमि है पृथ्वी है लवस्थान का नाम प्रतिष्ठा है एक अर्थ नीलकंठी जी का यह है संप्रतिष्ठा माने लवस्थान वृक्षादि का लवस्थान जो पृथ्वी है भूमि है वो उसकी प्रतिष्ठा है लेकिन भगवत पा शंकराचार्य महाभाग में उनके अंगत मसूदन सरस्वती आदि महाभाग में मध्य में भी स्थिति परिलक्षित नहीं होती किसी वस्तु के आदि और अंत का परिज्ञान हो तो उसके मध्य का ज्ञान सुगमता पूर्वक हो सकता है लेकिन जो अनादि है अनंत है उसके मध्य का भी ज्ञान नहीं हो सकता मध्य तो उसका होता है जो आज और अंत तो युक्त हो जब यह जिसका अंत नहीं है आज नहीं है तो संप्रतिष्ठा इसकी मध्य में भी स्थिति नहीं है ऐसे ही मानना चाहिए तब फिर नीलकंठ जी ने बायो व्यक्त किया तब तो इसको कुटस्थ शक्ति मानना चाहिए नाद अनंत तो सिद्ध हो गया ना नंत न चादुर न तो संप्रतिष्ठा कहकर तो कि ब्रह्म का लव स्थान कौन नहीं होगा ब्रह्म की संप्रतिष्ठा क्या होगा कह सकते हैं गीता के चौदहवीं अध्याय के अंतिम श्लोक को लेकर ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हूं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हूं लेकिन वो क्रूट श्लोक है उसका अर्थ दूसरे ढंग से लगता है तो ब्रह्म में कूटस्थ ब्रह्म में लक्ष्मण चरितार्थ हो गया न उसका आदि है न अंत है न संप्रतिष्ठा उसकी मध्यस्थिति भी नहीं है उसका कोई स्थान भी नहीं है एक सुबालो है एक सुबालो है त्रिपाद विभूत महानारायणोपनिषद श्री रामानु श्री रामानुजाचार्य महाभाग का जो सिद्धांत है उनके द्वारा चित्रित उसका उपजीव्य उसके मूल में सुबालोपनिषद उस पर लट्ठ है और त्रिशिक्षित ब्राह्मणोपनिषद नहीं कृपाभूत महानाण प्रतिषद पर लग श्री वल्लभाचार्य जी का जो सिद्धांत है वह आकाश शरीरम ब्रह्म तदात्मान स्वयं स्वयं अक्रत या जो तैत्तिरीय परिषद के दो वचन है उस पर निर्भर करता है श्री वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत इसी को उपयोग्य से वल्लभाचार्य जी ने भगवत विग्रह को लेकर किया और भगवान को अविकृत परिणाम भगवान का अविकृत परिणाम भगवान को अविकृत परिणामी सिद्ध करने का जो प्रयास किया है वो भी तदात्मान स्वयं स्वयं अक्रूत इस के आधार पर तो एक विचित्र बात है प्रकृति तमस माया जो भी नाम दें महाभारत के शांति पर्व में जाकर है वर्षों हो गए यहां बाल बागेश्वर मंदिर में हमने श्रद्धे श्री जी की विद्यमानता में प्रवचन किया था संभवतः सत्ताईस नाम प्रकृति या माया के हैं पर्यायवाचक महाभारत शांति पर्व तमस अज्ञान प्रकृति माया प्रधान ये सब प्रसिद्ध नाम है उसका भी लयस्थान ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म का कोई स्थान नहीं है सुबह उपनिषद के अनुसार इसलिए जिसका कोई स्थान ना हो वो चरम तत्व हो होता है जो तो लय को प्राप्त हो वो चरम तत्व नहीं होता है और जिसका कोई स्थान ना हो वह चरम तत्व होता है तो वेदांत व्यव पर्रह्म परमात्मा जिसको ऊर्ध्व कहा गया ऊर्ध् का अर्थ उत्कृष्टम होता है अधिष्ठानात्मक उपादान कहा गया उसका भी कोई लवस्थान नहीं है तो क्या यह जगत को तस्थ सत्य है ऐसा प्रश्न उठा तब कंठ जी ने कहा जगत को उठ सत्य ही माना जाता तब फिर असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा आदि वचन कहने की क्या आवश्यकता होती और जगत के अतिरिक्त तटः पदम तत्परि मार्गित अव्यम अनुसंधान का विषय फिर तत्त्व भगवत तत्व को क्यों कहा गया होता इसलिए आगे पीछे के वचनों का अनुशीलन करने पर यह भंत होता है कि जगत अनाद अनंत होने पर भी कुटस्थ सत्य ब्रह्मतुल्य नहीं है तो फिर क्या है तब परसों जैसा संकेत किया गया था सांख्यों का एक अभिनवेश आग्रह होता है कारण और कार्य में पादात्म होना चाहिए सामान्य नियम यह है कारण और कार्य सर्वथा एक हो दृष्टांत और दार्ष्टांतिक उपमा और उपमेय सर्वथा एक हो। तो होना योग्य उपमेय तो फिर यह विभाग नहीं बनेगा किंचित वैलक्षण हो साम्य तब जाकर कार्य कारण भाव की निष्पत्ति होती है सर्वथा विलक्षण को लेकर कार्य कारण भाव की निष्पत्ति नहीं होती या संख्यों का प्रबल आग्रह इसी अस्त्र के बल पर वो ब्रह्म कारण आदि को टिकना नहीं देते क्योंकि तो जगत जड़ है तुम्हारा ब्रह्म सत्य चित्त आनंद स्वरूप है तो चित्त है चित कैसे अच्छा का कारण हो सकता है या उनका अभिनिवेश है उनके अभिनिवेश को भी ध्यान में रखकर फिर कहा गया क्या कहा गया कि वस्तुतः यह है कि जगत का जो का परिणामोपायदान है वह ज्ञान है अविद्या है वह सत असत सदसत इन कोटियों से विनिर्मुक्त है मुख्य रूप से सत्य असत्य सत्य नहीं कहा जा सकता ना तो उसको सत्य कहा जा सकता ना सत्य सत्य सथ माने त्रिकाल अबाध्य या केवल अबाध्य का नाम सत्य होता है वो ब्रह्मतुल्य अबाध्य नहीं है और वो बंध्या अलीक नहीं है जो अबाध्य भी न हो अलीक भी न हो उसको अनुवच्नीय कहते हैं ज्ञान अनिर्वचनीय है सत्यपूर्ण असत्यपूर्ण उसका निर्वचन कथन निरूपण नहीं हो सकता न तो वह ब्रह्मतुल्य अद्य है न बंध्या पुत्र आदि के तुल्य अलीक है अतः अनिर्वचनीय तो उसका कार्य जो जगत है अज्ञान या विद्या का परिणाम जो जगत है उसकी विमानसा भी, भी यही होनी चाहिए और यही है कि अनिर्वचनीय है जगत अपने उपादान परिणामोपादान माया प्रकृति या ज्ञान के तुल्य अनिर्वचनीय है यह बाव टीकाकारों ने व्यक्त किया वास्तु के अनुकूल जगत की अनिर्वचनीयता का यहाँ पर ख्यापन किया गया अब हम श्री बलराजाय जी का स्मरण करते हैं सावधान गल्भास्व जी ने कहा कि हम ब्रह्म को उपादान कारण मानते हैं निमित्त भी मानते हैं अभिन निमित्त उपादान कारण मानते हैं परंतु बिना किसी द्वार के माया के द्वार के बिना ही ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानते हैं ब्रह्म का परिणाम जगत को हम स्वीकार करते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव वाराणसी में श्री वृंदावन बिहारी भवन में हमको हमको मैंने बहुवचन पांच सात व्यक्ति होते थे पढ़ने वाले वेदांत पर आ रहे थे हम लगभग अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए अज्ञान को न पालने की भावना से पंद्रह मिनट दस मिनट की अवधि में एक प्रश्न अवश्य करते थे तो हमने कहा भगवान तो क्या यह निष्कर्ष निकाले की जगत के उपादान कारण भगवान है या तो वेदांत तो वेद ब्रह्म को जगत का उपादान कारण माने ब्रह्म ही जगत बनता है ऐसा स्वीकार कर ले उन्होंने कहा डंके की चोट से परंतु माया के द्वार से डंके की चोट से परंतु माया के द्वार से वह तो द्वार माया है इसको श्री वल्लभाचार्य ने स्वीकार करते वो शुद्धा द्वैत मतलब भगवान शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैत का ख्यापन किया वो अशुद्धा द्वैत है अशुद्ध अद्वैत और वल्लभाचार्य ने उनके द्वारा जो अद्वैत ख्यापित किया गया उससे पूर्व के आचार्यों का भी यह मत था वो विशुद्धा द्वैत विशुद्धाद्वेत किस अर्थ में माया के द्वार के बिना माया रूप द्वार के बिना ही ब्रह्म जगत के रूप में परिणत होता है तो परिणाम भी कैसा दूध का परिणाम जैसे दही होता है तो ऐसा एक बाबा मदीना सिंह का ग्रंथ है वचनम वो फारसी में था स्वामी राम जी के हाथ पर गया ग्रंथ उन्होंने अपने पट्ट शिष्य नारायण स्वामी जी से कहा इसको परिष्कृत इंदिन्ह कर दो जो फारसी नहीं जानते हैं, स्वामी राम फारसी जानते थे भैया अच्छे वो अपनी पत्रिका में भी भागती थीर्थ थी दुनिया जब तलब करते थे हम जब आ, अब जब से नफरत हो गई बेकरार आने को है पहले मैं उर्दू बहुत बोलता था वहां दिल्ली में जब था विद्यार्थी जीवन में तो मेरी हिंदी लोग समझे नहीं अध्यापक भी तो फिर काम चलाने के लिए बातचीत तो करनी थी व्यवहार तो करना था तो कुछ अंग्रेजी कुछ उर्दू के हिंदी जैसी बिगड़ी हुई थी दिल्ली की और बिगड़ी हुई हिंदी में लोगों से बोलता था लिखने में पढ़ने में अपनी हिंदी का प्रयोग करता था तो मेरी हिंदी तत्सम प्रदान थी तो क्या कहता है ये अध्यापक क्या कहते हो क्या कहते हो तो फिर उर्दू का अभ्यास करना पड़ा और अंग्रेजी के शब्द को बोला मिला ठीक है तुम्हारी बात समझ में आ गई अध्यापक भी ऐसा कहे तो भारतीय थी थी दुनिया जब तलब करते थे हम जब से नफरत हो गई ये करार आने को है स्वामी राम ने उसका प्रकाशन करवाया बहुत अशुभिना थी फिर परिष्कृत रूप से उसी का नाम है वेदान बचन बहुत बढ़िया ग्रंथ उसका पहले अन्न लखनऊ से प्रकाशित है मिशन से उसका हमने दो चार बार अध्ययन कभी किया होगा अब से आनंद गिरी टीका ये सब पढ़ने लगे तब से इन ग्रंथों के पढ़ने में मन नहीं लगता मेरी कमजोरी हो गई दास दासबोध कम से कम हमने पचास बार पढ़ा होगा कम से कम पचास बार लेकिन जब से भाष्य ये ये सब देखने लग गए गरिष्ठ माल जैसे रघड़ी रोल खाने को मिले तो इन ग्रंथों को पढ़ने में मन नहीं लगता जब वे प्रशंसक इन ग्रंथों के हैं तो बाबा नगीना से ने विचार किया कि दूध का परिणाम दही है लेकिन दही के रूप में परिणत हो जाने पर दुग्ध का तो दर्शन ही नहीं होता तो दही का उपादान किसको मानना चाहिए उपादान तो अनुगत तत्व तो है ना जैसे सुवर्ण का परिणाम कार्य कतक कटक मुकुट कुंडलाभूषण या सुवर्ण पात्र होते हैं उनमें अनुगति विद्यमानता तो सुवर्ण की होती है उपादान कारण को तो, तो लयस्थान भी होना चाहिए तो ऐसा तो कुछ नहीं है दूध तो फिर ही नहीं दही के रूप में ही हो गया तो उन्होंने कहा आगे बढ़ो पंचभूत उन्होंने <laughs> कहा कि सीधे अगर किसी का उपादान नहीं मिलता है तो पूर्व परंपरा से उसको उपादान का अनुशीलन करें अंत में दही का उपादान घास इत्यादि पंचीकृत पंचीकृत घास इत्यादि को मानना चाहिए यह बाबा नदीनाथ सिंह का दृष्टिकोण है बिल्कुल ठीक लेकिन फिर जब होगा कि ब्रह्म का परिणाम जगत है तो कैसा परिणाम है सृष्टि दशा में ब्रह्म रहता है या नहीं और सृष्टि दशा में ब्रह्म का पूर्ण रूप से जगत के रूप में परिणत हो जाता है तो महाप्रलय की सिद्धि कैसे होगी तब तो कहेंगे कि फिर वो जगत विरक्ते फिरकते ब्रह्म हो जाता है तो उन्होंने कहा अविकृत परिणाम अविकृत परिणाम जगत के रूप में परिणत होने पर भी ब्रह्म रूप उपादान में विकृति नहीं आती विभक्त से कैसे चल है ना उस शब्द का प्रयोग कैसे करें तो कुछ न कुछ तो बोलना है ना उसके बदले हमारे श्रीधर स्वामी जी ने भागवत पर टीका लिखी हमारे श्री बल्लभा हमारे शब्द का प्रयोग दोनों ओर कर रहे सभी आचार्यों के प्रति हमारी आस्था है हमारा श्री बल्लाचार्य जी को भी करना ही था जहां लगा कि श्रीधर स्वामी पिंड नहीं छोड़ेंगे मतलब इससे पिंड छुड़ाकर अर्थ करने पर गड़बड़ी रहेगी बहुत तो वहां कम से कम शब्द तो नहीं लेंगे उनका हाँ विषय महिमा विषय की महिमा से उन्होंने का प्रमेय सब तो नहीं लेना है भाव लेना भी परे श्रीधर स्वामी का शब्द तो नहीं लेना और श्रीधरस स्वामी इतने प्रिय थे श्री बल्लभाचार्य जी के कि गीता के टीका का नाम सुबोधनी है श्रीधरस स्वामी ने जो गीता पर टीका लिखी उसका नाम सुबोधनी है शब्द तो वही ले लिया लेकिन उसको भागवत टीका का नाम दिया सुबोधनी शब्द का प्रयोग तो गीता के जो टीका है श्रीधरस स्वामी की उसके लिए किया गया इन्होंने भागवत टीका का नाम सुबोधनी रखा तो बल्लभा जी ने का अविकृत नाम है ब्रह्म का जगत प्रश्न विवाह उठा कि दृष्टांत सिद्धि दर्शन साथ में बहुत बड़ी तुर्टी आती है जब कोई सिद्धांत स्थापित करे और दृष्टांत का अभाव हो तब तो गड़बड़ी है कि आप अपने पक्ष की परिपुष्टि में दृष्टांत दे ही नहीं, नहीं सकते और एक विचित्र बात शास्त्रार्थ की शरणी है दृष्टांत वही हो सकता है जो वादी प्रतिवादी वही सम्मत हो हुँ? हमने कोई दृष्टांत दिया जिसे तो शास्त्रार्थ हो रहा है जो विपक्ष है उसको दृष्टान्त मान्य नहीं है तो दृष्टांत नहीं माना जाएगा दृष्टान्त वादी प्रतिवादी वही सम्मत होता है कदाचित वह न माने तो आपने जो दृष्टांत दिया है उसकी सहिष्णुता उत्पन्न करके उसे बनवाई लाठी गोली से नहीं वो कह दें कि हाँ हाँ अंत में दृष्टांत कभी माना जाएगा जब वो वादी प्रतिवादी वह सम्मत हो तो स्वर्ग को लेकर स्वर्गीय पदार्थों को लेकर दृष्टान्तों की झड़ी लगा दी वल्लभाजार जी ने वो क्या है कल्पतर इच्छित वस्तु को प्रदान करने पर भी उसमें स्वयं विकृति नहीं होती काम धन इच्छित वस्तुओं को प्रदान करती है लेकिन स्वयं विकृत नहीं होती हो गया कल्प चिंतामणि ले लीजिए समंतक मणि से भी उत्कृष्ट मणि का नाम चिंता मणि समक मणि चिंतामणि उससे उत्कृष्ट कौतुभ मणि का फिर कहीं नहीं किया उसके वो तो एक कही है भगवान विष्णु के पार्षदों के को भी कौस्तुभ नहीं सुलभ है वो तो अन्य लभ्य केवल भगवान विष्णु को ही चतुर्भुज आदि सुलभ होता है कौस्तुभ नहीं कौष्ट तो केवल भगवान विष्णु का तो आने संकेत किया कि चिंता मन इत्यादि में अभिमत पदार्थों के रूप में परिणत होने की क्षमता भी सम्मित है और अधिकृतता भी सम्मित है स्वर्गीय पदार्थों का नाम लिया कामधेनु धर्म कल चिंता नहीं लौकिक पदार्थ क्या नाम लेंगे अलौकिक शरीख लौकिक मंत्र राम कृष्ण शिव ये सब मंत्र हैं इनमें विपृत्ति नहीं आती अर्थ अर्थार्थी जैसा चाहते जिज्ञास जैसा चाहते ज्ञानी जैसा चाहते ज्ञानी के लिए ज्ञान जिज्ञास के लिए ज्ञान ज्ञानी के लिए, ज्यान, ज्यान के लिए प्रेमा भक्ति आर्थ अर्थार्थी के लिए आरती की पूर्ति की सामग्री अर्थार्थी के लिए अर्थ सब रूप में भगवान नाम जो है सब रूप में प्रणलत हो जाता है लेकिन उसमें कोई दुखती नहीं आती तो लोक में अनुभव गोचर जो अमारूपा दृष्टान्त है मंत्र मंत्र और स्वर्गीय जो पदार्थ उसमें यही द्वलोक में दिव्य लोक में जो पदार्थ है कल्पतर्म चिंताम इत्यादि उस पर हम एक संकेत करते हैं जो बारह बलगाचार्य थे वहां बड़ोदरा में उन्हीं का आयोजन अतिथि के रूप में गए थे वह हमने कहा था कि बलगाचार्य का जो अधिकृत परिणाम शब्द है ये भी भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रयुक्त है तो दोनों आचार्यों में बात को लेकर सामने आया सात बड़े प्रसन्न हुए कठोप्रिषद विश्व रूप मणि का रखा सा मणि कहा ना हमने का दृष्टान्त भी भगवान शंकराचार्य के द्वारा दिया हुआ है कठोप्रिषद शंकर वास्त्र पर यह विश्व मणि विश्वरूप मणि को अविकृत परिणाम का जनक माना भगवान शंकराचार्य ने अब अब सब आचार्य मुंह देखने लगे क्या रे? वो तो कहते थे आज तक तो किसी ने बताया नहीं तो हमने कहा कि तो शंकराचार्य जी का शब्द शंकराचार्य जी पहले हुए तो है ना भगवान शंकराचार्य ने भी विश्व मणि का उदाहरण दिया है अब उनका है सकल विरुद्ध धर्माधिष्ठान तो नहीं कहते सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान श्री वल्लभ संप्रदाय का एक शब्द है सकल विरुद्ध धर्माश्रय अणु भी अणुमीमान मातो मही मान इस श्रुति के आधार पर वो ब्रह्म को भगवान को पुरुषोत्तम तत्व को सकल विरुद्ध धर्माश्रय मानते हैं हमने कहा यह शब्द भगवान शंकराचार्य का या शब्द भी कोई या शब्द भी, भी भगवान शंकराचार्य का दिया हुआ है काम कठोपनिषद के वास्तव में बहुत आह्लादित हुए खंडन का पक्ष तो हमने नहीं रखा दोनों आचार्यों में शाम पर हमने भाव व्यक्त किया खंडन की बात अपने में रख उन्होंने कहा अच्छा हाँ ये बढ़िया है फिर हमने कहा कि मंडलक ब्राह्मणों के शब्द त्रिपाद विभूत महानारायणों के शब्द में तीन स्थलों पर विशुद्धा द्वैत शब्द का, का प्रयोग हुआ है अतः विशुद्धा द्वैत शब्द भी शब्द है और व्यक्ति हो गए हम तो बहुत मानते वल्लभाचार्य सब वैष्णवाचार्य गड़बड़ वाले छोड़ दीजिए कुछ बहुत से राजनीति वाले घुस गए ना इधर अपनी अपनी पार्टी के व्यक्तियों को आचार्य बना के घुमाने लगे परंपरा से जो वैष्णवाचार्य है हमको बहुत मानते बल्कि हम कहें तो शंकराचार्य जो हमारे अतिरिक्त है न, उनकी अपेक्षा निष्कपट भाव से मानते वल्लभ राय जी सूरत वाले को बहुत मानते और जितने वल्लभाचार्य है इंदिरा बेटी तक उस कुल में है जितने वल्लभाचार्य जी हमको बहुत अपलप सम्मान भी देते हैं हम तो दूर रहते अलग बात है हमको राष्ट्र की वेदना है तब तो लोग संकेत करना चाहते हैं। वो संकेत क्या करना चाहते जगत और संसार की बात भी शास्त्र पूर्वाचार्यों के द्वारा कही गई है ये भी कोई बल्लभाचार्य जी की नई सोच बूझ नहीं है पहले से ही हम लोगों के ग्रंथ में भी विद्यमान है अब अंतर क्या है विश्वता दौत में प्रश्न उठता है कि माया को नहीं स्वीकार किया तब क्या साक्षात कुटस्थ ब्रह्म है कुटस्थ माने सर्वथा निर्विकार <coughs> ब्रह्म है अच्छा आए हम तो उस समय भी ढूंढ रहे थे उप जरा तो जो कूटस्थ ब्रह्म है वही जगत के रूप में परिणत होगा क्या एक, एक जो हम दस मिनट का शास्त्रार्थ कहने बहुत महत्वपूर्ण है कुटस्थ जो ब्रह्म है बिना माया के द्वार के जगत के रूप में परिणत होता है आपकी मान्यता यह है क्या तो उन्होंने क्या कहा श्री बल्लभाचार्य जी का सिद्धांत क्या है वो सिद्धांत यह है आत्म आत्मस के कारण वाणी रुक रही आ रहा आर तो सिद्धांत उनका क्या है सिद्धांत है कि अचिंत्य शक्ति एक शब्द भगवदीय स्वार्थ लगभग पानवीय तो व्याकरण से महान मानते हैं भगवदीय शब्द की निष्पत्ति नहीं होती सारस्वत व्याकरण के अनुसार ये का कथन है कि भगवदीय शब्द का साधुत्व सिद्ध होता है तो पाणनीय व्याकरण से भगवदीय शब्द की निष्पत्ति नहीं होती लेकिन बलवाचार्य ने बेखटके बेखटके शब्द का प्रयोग किया भगवदी है भगवदीय स्वात्म वैभव अचिंत्य लीला शक्ति और आत्मयोग आत्मयोग शब्द भागवत का है ने माना माया से परे होने के कारण श्री वल्लभा जी ने विशुद्धा का ख्यापन करते हुए भी उनका जो पुरुषोत्तम तत्व या ब्रह्म तत्व है जगत जिसका परिणाम है उस पुरुषोत्तम तत्व जगत के बीच में कोई चीज तो है उस चीज का नाम क्या है भगवदीय स्वास्थ्य वैभव एक दूसरा नाम है अचिंत लीला शक्ति दो तीसरा नाम है आत्मयोग आत्मयोग शब्द भागवत से लिया तब फिर प्रश्न उठता है प्रावत कूटस्थ ब्रह्म जो है उसी के तुल्य सत्ता वाला है भगवदी स्वास्थ्य वैभव जिसको कहा अद्वैत समान कोटि के साथ हो गए ना परमार्थ सत्य जरूरत नहीं है बैठ, बैठ, तो तो समान कोटि के हो गए ना ब्रह्म भी परमार्थ सत भगवती स्वाप्त वैभव भी परमार्थ सत हमारा कुछ नहीं बिगड़ता आपने जो अभि विशुद्धाद्वैत विशुद्ध विशुद्ध धन अद्वैत अद्वैत शब्द का प्रयोग किया वो टूट गया अद्वैत हो गया एक कूटस्थ सत्य ब्रह्म है दूसरा या पुरुषोत्तम तत्व है या ब्रह्म तत्व है या भगवत तत्व है या परमात्म तत्व नाम कुछ भी लीजिए दूसरा जो है भगवदी स्लात्म वैभव है भगवान का स्लात्म वैभव है अचिंत्य लीला सत्यु है या आत्मयोग है तो दो कूटस्थ सत्य हो गए तो आपका अद्वैत गया रसाचल में दूसरी बात यह है कि वह भी ब्रह्म के तुंड ही कुटस्थ है निर्विकार है तो जैसे ब्रह्म का परिणाम नहीं हो सकता वैसे उसका भी परिणाम नहीं हो सकता अब क्यों परिणाम वाद भी आपका गया यह सब शास्त्र समझना चाहिए वात रचना नव योगीश्वर वात रचना माने दिगंबर थे वात माने दिशा दिशा ही उनके रसन दस्त थे कहने को दिगंबर थे दस्त का भी परिग्रह नहीं ऋषभ देव जी भगवान ऋषभ देव जी विष्णु भगवान के अवतार ऋषभ देव जी के पुत्र होने पर श्रमणा श्रमणा माने श्रम पूर्वक अध्यात्म विद्या का अनुशीलन किया था उस समय की प्रज्ञा उस समय की दिव्यता वाले नव योगीश्वरों ने भी श्रम पूर्वक इस विद्या को आत्मसात किया था तो हम लोग सर समय में करें अनायास बच्चे खाते में कुछ नहीं होता क्या इसलिए श्रमणा परिश्रम करके भी इस विद्या को प्राप्त करना चाहिए तब तो प्रश्न अगर वो कृतस्थ ब्रह्म के तुल्य स्वात्म वैभव निर्विकार है तो उसको स्वीकार करने पर भी परिणाम नहीं होगा तो फिर अंत में अंत तो अगत्या कुथली भाषा में झट मारकर और दार्शनिक भाषा में और कर, कोई गति न होने के कारण अगत्या उसी को तीसरे शब्द कह सकते पारिशेष्य न्याय से बंध्या से विलक्षण कुटस्थ पुरुषोत्तम भगवत तत्व ब्रह्म तत्व से विलक्षण भगवती स्वात्म वैभव को मानना पड़ेगा या नहीं तो हो गई बात अनिर्वचलीयता आ गई अब माया शब्द से परहेज करके घुमा फिरा के आपने शब्द ही बदला या तत्व भी बदल दिया इसका मतलब एक चुटकुला तो नहीं आज कह रहे थे गोविंद चुटकुला नहीं सच्ची घटना बताते है शायद यहां एक दो व्यक्ति को मालूम हो हमने जिनको बताया होगा जिन्होंने हमको बताया रामदत्त बैठे जी बैठे जी अब नहीं रहे पूर्वी महाराज को किसी ने रुद्राक्ष की माला बेंट की रामदत्त ओम जो ना वो हाथरस में एक बगीचा में बगीचे में ठहरे थे तो रामदेव रामदत्त वैद्य जी उस समय गृहस्थाश्रम में थे घर में थे उनसे कहा रामदत्त धागे जो है ना इसको हटा दे वो हमारा शिष्य है सुनार बईमान होते है सुनार मैं नहीं कह रहा हूं बाबा के शब्द हैं भाई को सुनार हो तो मुझ पर केस मत करना उन्होंने कहा बेटा सुनार बईमान होते हैं चोरी किए ना सो, सोने की चोरी किए नहीं रहते लेकिन कहना है कि बाबा के लिए खांति विशुद्ध बिल्कुल उसमें दूसरी चीज ना हो धागे के स्थान पर तार सोने के तार में बिल्कुल गूज करके माला दे उसको मैं पहनूंगा हा बाबा ठीक है वो दाने ले ली गए तो देखो बाबा के लिए है बाबा की आज्ञा है बाबा ने कहा सुनार पर विश्वास नहीं करना चाहिए यहां कोई सोनी हो तो बुरा मत मानना वहां का शब्द मैं अपनी बात पी के आजकल बोलना भी बड़ा कठिन तो सोने के दागे में पिरोना है इसको लेकिन कुछ नहीं मिलाना बिल्कुल विशुद्ध सुनार बईमान होते गुरुजी का नाम लेकर ये बनाना है खांकी बनाना उन्होंने कहा अच्छा जैसी आदि गुरु जी उसने विशुद्ध सोने के तार में मत दे दिया बाबा ने पहना दो दिन में वो दाने बिखर गए कहा ना सुनार बेमान होते देखो बेमानी की न टूट गए फिर जाके कह के बाबा ने कहा बेमानी मत करना ठीक ढंग से फिर कहा कि देखो बाबा कह रहे थे तुमने बाबा के नाम पर भी गड़बड़ी कर ही दी और रामदात तो बैदी को भी कुछ पता नहीं था सुनार का काम सुनार का होता है <laughs> बीच में एक बार सुना गया भगवान शंकराचार्य सर्वग पीठ पर कश्मीर में शारदा पीठ पर आरोहण करने के लिए आगे चले सबने तो परीक्षाली उसका तो वर्णन है ही शंकर दिग्विजय में एक मोची आ गया मोची जो पहले कहते थे, थे भूतपूर्व गति से मायावती का राज कोई कैसे करें वैसे तो डरता नहीं मैं लेकिन भूतपूर्व गति से जो चप्पल बूता आदि बनाते थे परंपरा से वो आ गया आप सर्वज्ञ हैं भगवान शंकराच्य ने कहा इसमें क्या संदेह परीक्षा मुझे ले लिया है तो दूटा गाठ कैसे गांठ तो ये सिर्फ बताइए भगवान शंकराचार्य ने कहा सुई लाओ धागा लाओ फिर नाक से ऐसा रगड़ा दो बार वह बस बस समझ गया वो भी आस्तिक था ना चमड़े न छुबे उसको भी था तो जो सुन, वो बनाता है ना मोची जूता चप्पल तो उसकी परंपरा है कि पहले जैसे बाल काटने वाले स्पर ऐसे ऐसे करते हैं ना तो मोची पहले नाक से पिजा उसको तेज करता है भगवान शंकराचार्य नाक अरे अरे आपको पता है आप गांस लेंगे बस <laughs> तो उसने कहा ठीक है अब हमने शुद्ध बना के दिया वो टूट गया फिर गए के देखो तुमने गड़बड़ी फिर कर दी इस बार गड़बड़ी की तो की आगे मत गड़बड़ी करना ऐसे मजबूत विशुद्ध सोने के बना के देना टूटे नहीं उसने कहा ठीक है अब क्या करें ना बाबा को कुछ पता नहीं इनको पता जो विधा है उस विधा के अनुसार बना के दी एक महीना दो महीना तक टूटने का नाम है नहीं कहा उसको जाके कह दो कि अब तुम ईमानदारी का तुमने परिचय दिया देखो नहीं टूटता कार नहीं टूटा गाने बिल्कुल ठीक है माला नहीं टूटी उनने कहा पहले मैं ईमानदार था इसमें मैंने बेईमानी की है सुनार क्या अरे काने का उचित अंश मिलाए बिना स्थाई तो ही नहीं सकता अच्छा केवल सोने केवल सोने बिल्कुल सोने तो मैंने जो ईमानदारी का परिचय दिया उसमें तुम्हें बेईमान सिद्ध हो गए जितना ताे का सोना चाहिए उतना मिलाया तो स्थायित्व ला गया स्थायित्व तो अब बाबा के रिश्ते में ईमानदार हूं जाके कह देना पहले मैं ईमानदार था अब बेहमान बेमान क्या तो मेरी विधा है विद्या है कि जितना अंश तांबे का मिलाना चाहिए उतना नहीं मिलाने में तो स्थायित्व नहीं होगा तो हमने इसी प्रकार संकेत किया कि बात क्या है विशुद्धा ध्वत विशुद्धा ध्वत तो परिणाम ही नहीं, नहीं होगा अगर वो भगवदीय स्वास्थ्य वैभव विशुद्ध है तो परिणाम होगा इसलिए अंत में बंध्या पुत्र से भी विलक्षण न कूटस्थ पुरुषोत्तम भगवत तो ब्रह्म से भी विलक्षण वो भगवती स्वात्म वैभव लीला शक्ति या आत्मयोग को मानना आवश्यक है तो भाई मेरे नाम ही का प्रहेज हुआ न वस्तु तो वही निकली ना हमारे पंडित शिकार विद्यानंद स्वामी जी ने कहा घर इसलिए देखते हैं कि अभी जाना है वहाँ कहाँ पांडे जी ललिताश्रम लेकिन वो उन्होंने कहलवाया शाम को नहीं जाए कथा है शाम को भी लेकिन हमारे पास राष्ट्र के लिए मंथन चलता है ना वो सब दिल्ली से कुछ शिष्टमंडल तो भारत की परिस्थिति है विश्व की उस के लिए गोष्ठियां चलती हैं तो अभी जाना है उन्होंने कहा कि अपना स्थान है मेरा कभी ग्यारह बजे उतरता हूं कभी दस बजे तो हमने कह ठीक ग्यारह बजे आएंगे तो यहां से पौने ग्यारह बजे चल देंगे तो हमने क्या संकेत किया विशुद्धा वेत कहने पर वो बात क्या निकली बात यही निकली कि बीच में जिसको स्वात्म कहा का आत्मलोक का अचिंत लीला शक्ति कही वो चीज वही है केवल आपने नाम कह दिया माया नक कहते ये सब तीन नाम दे दिया तो पंचदशी कार विद्या स्वामी जी ने कहा अगर कोई ब्रह्म को शून्य कहकर ही प्रसन्न होता हो तो मुझे क्या पत्थी है भाई तो लक्षण मानो ब्रह्म का जो लक्षण दिया गया है वो रहने जो तुम्हारा अधिनिवेश शून्य नहीं है तो शून्य नाम दे दे उससे क्या बढ़ता है कोई तो फर्क नहीं पड़ता कोई अंतर नहीं पड़ता माया शबसे अच्छी तो माया मत कहो लेकिन जो रखा माया के स्थान पर जो रखा वो माया के अलावा कुछ सिद्ध हो जाए संभव नहीं है इसका अर्थ हुआ कि सचमुच में अगत्या मतलब गौरव होने पर भी अगत्या गौरव यहां पर गुण है गौरव क्या है हम गौरवान्वित हैं व्यवहार में गौरव शब्द बहुत अच्छा है ठीक है लाघव शब्द घटिया या कहीं क्या अच्छा है अच लाघव उठाए धन लीना व्यवहार में भी कई कई लाघव शब्द बहुत अच्छा है लाघव भगवान राम ने अच लाघव लाघुता से लाघव दर्शन शास्त्र बहुत विचित्र होता है एक शब्द का प्रयोग करने से काम सज सकता है तो दो शब्द का प्रयोग किया तत्काल आजकल की भाषा में लाइन हाजिर कर दिए जाए हाँ एक शब्द से ही काम चल सकता था नयायिक लोग बहुत ध्यान रखते उसका ये थोड़े है भाई गुरावनाथ मानिए माई काग्ञा तो बोलते जाइए ये नहीं जैसे वैश्य लोग होते हैं खानदानी दो रुपये में काम चल सकता था दो रुपये पचास पैसे क्यों तो खर्च किया तीन रुपये क्यों तो खर्च किया ऐसे ही यहां चलता है आपके पास शब्द का भंडार है लेकिन एक शब्द से काम चल सकता था दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते एक श्लोक में काम चल सकता था आगे का श्लोक क्यों आया संगत लगाते हैं इसी प्रकार हमने संकेत किया कर्म में भी चलता है अनून अनतिरिक्त न्यूनता भी दोष है अतिरिक्तता भी दोष है कर्मकांड में अनून जितनी सामग्री जो वस्तु जहां प्रयुक्त विनियुक्त हो जितने मंत्र उतने अन्यून हो अनतिरिक्त अतिरिक्त का प्रयोग मत कीजिए न्यून का प्रयोग मत कीजिए तब कर्मकांड कांड होगा कर्मकांड में भी अन्यून अनिक्त का ज्ञान रखा जाता है बोलने में भी एक शब्द के बाद जो दूसरा शब्द आया है प्रथम शब्द से किस प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया इस ढंग से व्यवस्थित जैसे ये राग राग्नि के जो जानकार है सारे गौमो पौधानी में नहीं मैंने तो केवल ये सब अक्षर याद कर रखा मुझे नहीं कुछ राग राग्नि का पता है उसी प्रकार वो सारे स्वर को राग रागिनी में ढालते हैं वह व्याकरण व्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्द का प्रयोग करते हैं तो दार्शनिक भी एक फालतू अतिरिक्त शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता उसका अधिकार नहीं है अतिरिक्त शब्द का प्रयोग करते हैं तो कई-कई कहना पड़ता है कि सफाई देने के लिए स्पष्टीकरण के लिए इतने ही शब्दों से काम चल गया अतिरिक्त जो एक शब्द का प्रयोग किया गया है वो स्पष्टीकरण की दृष्टि से है अन्यथा उसके बिना भी काम चल ही सकता है अमुक तो संकेत किया सज्जनों क्या संकेत किया गौरव पूर्व पक्ष उपस्थापित होता है हमारा काम ब्रह्म का ही नाम जगत है श्री रामानुजाचार्य जी भी मानते हैं और श्री वल्लभाचार्य भी मानते हैं। एक और विचित्र बात है दार्शनिक प्रमोद की बात कह रहे हैं। चलते भी है भगवान शंकराचार्य को भी ले रहे वैसे ही पूर्व तापन उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य का वाष्य उत्तर पर विद्यान स्वामी जी का वाष्य वेदास्ति की व्याख्या के संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने सर्वज्ञ आचार्य कहकर भगवान शंकराचार्य की पंक्ति को समुदृत किया मुक्ता अपि लीला विग्रह कृत्वा तम भगवंतम भजन्ते भगवान शंकराचार्य का यह वचन श्रीधर स्वामी ने नाम लिए बिना महापुरुष सर्वज्ञ आचार्य का यह कथन कहकर उस वचन को उद्धृत किया है मुक्ता अपी लीला विग्रह कृत्वा तम भगवंतम भजंते ऐसा मुक्त मुनींद जो है जो कैवल मोक्ष की योग्यता से संपन्न हैं वे भी जैसे भगवान निज इच्छा निर्मित तम वो चाहे तो सदा के लिए कैवल रूप में रह सकते हैं देह त्याग के बाद लेकिन देहत त्याग के समय संकल्प करते हैं जिस भगवान वजनीय कमनीय की कृपा से मुझे यह तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ अंतः अद्वैत निष्ठा रखते हुए भी बाहर द्वैत बुद्धि से उनकी उपासना करने के लिए मुझे दिव्यात दिव्य परिकर पार्षद शरीर प्राप्त हो ये संकल्प चंद स्वीकार किया बात हो गई ना सभी सयाने एकमत मत बुध शांति मुक्ता बहुवत अति लीला विग्रह लीलाया विग्रह कृतवा तम भगवंतम भगवंते अंत अभेदि वाह भेद बुद्धि यह सब दुष्टि जाननी हो तो वेदांत वेदांतार वेदांत बोधसार हमारे पुद्य गुरुदेव ने कहा विचार कर उसका पूरा अनुवाद कर दें बोधसार नरहर स्वामी जी के द्वारा विरसित बोधसार नामक ग्रंथ पढ़ना चाहिए क्या ललित सिद्धांत है बहुत दिव्य तो संकेत किया हुए आए भगवान शंकराचार्य का एक दृष्टिकोण एक दृष्टिकोण अब वल्लभा के यहां क्या कठिनाई है विदाम कि सभी सजा में एक मत विशुद्धा द्वेज का जो अपना सिद्धांत है उसमें बाजन नहीं हो सकता बेहद त्याग के बाद बाजन की सामग्री नहीं रहेगी मतलब बाजनी और भक्त एक हो जाएगा एक हो जाएगा तो भजन कैसे होगा सुसुप्ति में ही भजन नहीं हो सकता क्या सुसुप्ति में जीवेश्वर का सावरण भूमि पर सही अभेद हो जाता है तो फिर मोक्ष में कैसे भजन होगा तो फिर वल्लभाचार्य जी के यहां सिद्धांत यह है सिद्धांत तत्वतः विशुद्धा दैद को स्वीकार करके भगवान की भजनीयता बनी रहे और हम भक्त बनके उनका भजन करते रहे एक एक मानतेचित्र बात इसीलिए अपया दीक्षित ने शिवार मन का वहां पर लिखा कि मैं भागवत पाद शंकराचार्य का अनुयायी हूं पूरी अद्वैत निष्ठा है लेकिन भजनीय परमात्मा का खुलकर प्रतिपादन करने के लिए मैं विशिष्टा द्वैत की शैली में अमुक ग्रंथ पर टीका लिख रहा हूं अब भजन के लिए धरातल जो धरातल दी सैद्धांतिक धरातल पर जो स्थान दिया हमारे कि मैंने वल्लभाचार्य ने लोक में भजन नहीं हो सकता वहां पर भजनी और भक्त और भजन ये तृप्टी नहीं बनेगी भजन नहीं होगा भगवान शंकराचार्य ने जो दिया कैवल गोक्ष वहां तो भजन की पहुंची नहीं है वहां तो फो तो फिर वल्लभाचार्य के सिद्धांत में भी अगर लीला से सही भगवान का भजन करना है तो विशिष्टा जो को अपनाओ अब मिश्र गीतावास समय हो गया फिर कल राह चले गए तो रामानुजाचार्य महाराण का यज्ञ हमने ब्रह्म का परिणाम जगत को माना श्री रामानुजाचार्य लेकिन कहीं मूल धन न समाप्त हो जाए दूध का परिणाम वही न हो जाए तो उन्होंने कहा यह समझना चाहिए कि परिणाम होने पर भी अभिकृत परिणाम है लीजिए अपने ब्रह्म को विकारी न सिद्ध होने देंगे के लिए संकेत है बल्ब बाद में हैं लेकिन संकेत उधर कर दिया अविकृत परिणाम की ओर घुमा फिराकर क्या निष्कर्ष निकला घुमा फिराकर यह निष्कर्ष निकला एक प्रस्थान तो भेदा नामक ग्रंथ मर्षुदं सरस्वती महाभाग का पावन योग्य यहाँ यह जो सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ है इस पुस्तकालय में महाराज के पुस्तकालय उसके परिशिष्ट में वो ग्रंथ छपा है तो यहाँ हमारे मानस जी तो आज नहीं दिखाई पड़े श्री गोविंदानंद जी महाराज है इसलिए लोग उस इस ग्रंथ से लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि परिशिष्ट तक कौन पहुंचे आजकल तो पृथक से उसको दो तीन प्रति उसकी करा करके क्या प्रस्थान वेदा मूल मूल सर्वदर्शन संग्रह का जो मूल मूल है उसके अंत में प्रस्थान वेदा नामक ग्रंथ छपा है तो वो उतना अंश लेकर पांच सात प्रति करवा के बाइंडिंग करवा के रख देना चाहिए ताकि पृथक से लोगों को मालूम पड़े कि अतिरिक्त ग्रंथ है उसके लेखक अलग उसके लेखक अलग तो वहां पर कणाध इत्यादि छह दर्शनों के आचार्यों का जैन है आस्तिक दर्शनों के आचार्यों का वहां पर मरुषदन सरस्वती जीने का यह सब आचार्य सर्वज्ञ थे तो प्रश्न मैया मैने कणाद भी गौतम जी भी कणाध जी भी कपिल जी भी जैविन महर्षि तत्व के सब सर्वज्ञ थे प्राणियों पर उपकार करने के लिए सत्य सहिष्णुता की क्रम कभी व्यक्ति की दृष्टि से इनके प्रस्थान में परस्पर विज्ञान या मतभेद है तब प्रश्न उठता है कणाद मुनि आदि ने जो तथ्य प्रकाशित किया उनकी अपेक्षा तो मधुवाचार्य जी का रामानुजाचार्य जी उसी के साथ श्री रामानुजाचार्य ले लीजिए पहले तो एक ही माने जाते थे ना परंपरा से अब भेद हो गया मूलाचार्य के रूप में श्री रामानुजाचार्य ही माने जाते थे रामचरित को लेकर विवाद हो गया विधिम उन्न चावन आर्य तो उन्होंने कहा हमारे नारायण के पीछे पड़ गई है कौन तुलसीदास जी तुलसीदास जी से दुश्मनी पाल सब इतिहास मुझको मालूम है अलग ही पृथक से श्री रामानंद संप्रदाय बना दिया गया पहले नहीं था बना दिया गया उसके बाद इत्यादि की संरचना भी विचित ढंग से हो गई आचार्य परम्परा भी विचित ढंग से बन गई सब कुछ ठीक है लेकिन जो विद्वानों की सरणी है उसमें श्री रामानुजाचार्य जी से पृथक सिद्धांत के प्रणेता के रूप में श्री रामानंदाचार्य जी की परिगामना नहीं है मुझसे बड़ी बहुत भूल गई शंकर के बाद अयोध्या गया श्री रामदेव जी मार्ज ने कहा कि भक्ति पर बोलो बोला आचार्यों का नाम तो लिया श्री रामानंदाचार्य जी का नाम नहीं लिया तो कार पर बैठने लगे तो वैष्णवों ने कहा इतना बढ़िया प्रवसन हम तो मारे गए हमने कहा क्या अपराध हो गया पता नहीं वृंदावन की शैली तो मुझे मालूम है अयोध्या की प्रवचन आदि की शैली नहीं प्रवचन पे कोई आपत्ति नहीं हमारे आचार्य का नाम ही नहीं लिया आपको मन में सोचा भूलते तो हुई सब थे बैला जी रामानंद श्री रामान तब नित्र गोपाल दास जी ने संभाला अभी हमारे बाद कुछ कमजोर हैं कि हमारे आचार्य का शंकराचार्य <laughs> तो हमें भूल अपनी समझ में आ गई हमने तो दार्शनिक प्रस्थान की दृष्टि से श्री रामानुजाचार्य का नाम लिया रामानंदाचार्य का पृथक उल्लेख नहीं दार्शनिक दृष्टि से नाम नहीं लिया लेकिन आगे से शिक्षा तो मिल गई भूल से शिक्षा तो मिलती है हमने संकेत किया फिर इसी प्रकार से निबारकाचार्य महाराज थे बल्लभाचार्य महाराज ये सब जो है उनको सर्व न माना जाए इसलिए सत्य सहित ताकि कभी कभी व्यक्ति की भावना से आचार्यों के प्रस्थान में भेद होने पर भी तत्वता ये प्रामाणिक आचार्य एक ही मत होते हैं इसके लिए हमने थोड़ा संकेत किया और चार दिन पहले हमने कहा था ना सत्य विद्युत भाव ने जगत को जब असत्य मान लिया श्रीमद रामानुजाचार्य महाराज और पराशर महसी का वर्चन विष्णु पुराण से उद्धत करके ज्ञानातरिक्त सब असत्य है इससे ज्यादा क्या होगा और श्री मधुलाचार्य जो कट्टर द्वैतवादी क्षेत्र क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्र मंत्रम ज्ञान चुषा भूत ये दुर्गा परम गीता के, ते के तेरहवीं अध्याय का जो अंतिमा श्लोक है वही अर्थ है जो भगवान शंकराचार्य का कट्टर द्वैतवादी श्री जो मैंने तक गीता पर हमसे विचार विमर्श करते रहे बल्कि एक प्रकार से परामर्श ही नहीं सच्ची बात मार्गदर्शन लेते रहे श्री राम शोकदास गीता पर बहत्तर उन्नीस सौ बहत्तर उन्होंने काल में पूछा कि ये क्या बात है श्री रामा मध्वाचार्य जी वही जाके हमने कहा और कोई चारा नहीं है मध्वाचार्य कटकर दे के बाद उनको क्या हो गया कि तेरामी अध्याय का अंतिम श्लोक कार्य वही कर दिया जो शंकराचार्य हमने कहा वो सभी सजाने एक मत वो शंकराचार्य ने उस सरणी को अपनाया है जिसको कहीं ना कहीं जाके अपनाए बिना भाष ये सब पूरा नहीं होता तो विद्वानों की दृष्टि में कुछ विचित्र न सिद्ध हो जाए इसलिए उस घाटी को मानना ही पड़ता है आज में सही कल हर हर महादेव हाँ राजा रानी की जय <laughs>